मनुष्य की प्रवृत्ति के हेतु यह तो शास्त्रीय दृष्टि से हमने बता दी पर विचार करके आप भी देखिए कि जगत में प्रवृत्ति के हेतु तीन दिखाई देते हैं किसी से पूछें आप क्यों लगे हैं किसी कार्य में कहते हैं भाई हमको पैसा कमाना है इसलिए नौकरी कर रहे हैं हमको पैसा चाहिए इसलिए हम व्यापार भी कर रहे हैं कहा भजन पूजन क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर बहुत संकट है उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं हनुमान का दर्शन करना चाहते हैं देवी का दर्शन करना चाहते हैं मूल में प्रवृत्ति का हेतु स्वार्थ दिखाई देता है प्रवृत्ति का हेतु स्वार्थ के ऊपर एक और भी दिखता है वह है मोह पक्षी दिन भर अपने बच्चे के मुख में ले जाकर दाना चारा छोड़ता है बच्चे से क्या स्वार्थ है उसका मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया मैंने क्योंकि मनुष्य तो सोचता है कि बच्चा बड़ा होकर मेरी बात मानेगा मुझे संभालेगा वह संभालता है कि नहीं बात मानता है कि नहीं यह अलग बात है पर पक्षी दिन भर बच्चे के मुख में चारा छोड़ता है उससे कोई उसका स्वार्थ नहीं है पर देखो मोह शक्ति है ममत्व तो है यह ममत्व तो जबरदस्ती उससे बच्चे के मुंह में चारा छुड़ाता है तो स्वार्थ प्रवृत्ति स्थूल प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्ति मोह प्रवृत्ति तमाम लोग घर में बहुत दुख उठाते हैं मगर मोह नहीं छोड़ सकते एक संत हिमालय के एक गांव में ठहरे गांव में एक मंदिर था उसमें रहते भिक्षा लाकर बनाते खा लेते थे वे भिक्षा करके ले आए तब एक वृद्ध आकर रोने लगा कहा महाराज बहुत दुख है लड़का मुझे मारता है बहू भी मारती है और लड़के की माता भी उन्हीं का पक्ष लेती है आज जो सवेरे बहू ने घर से निकाल दिया सवेरे से भोजन भी नहीं मिला स्वामी जी समझाते रहे भोजन बनाया उसको दिया उसने पाया स्वयं पाया रात को सो गया वहीं कोई पूछने के लिए नहीं आया प्रातःकाल जब चलने लगे तो कहा कि चलो क्यों पड़े हो यहाँ पर वृद्ध बिगड़ गया हमको जोगी बनाना चाहते हैं हमारे गांव से आटा मांग लेते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हम को जोगी बनाना चाहते हैं उन्होंने कहा तुम रो रहे थे कहा गाली दिया तो उसने लड़के ने ही दिया अपनी बहू ने ही घर से निकाला आपको इसमें हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता पित्वा मोहमय प्रमादम उन्मुत्त भूतम जगत स्वार्थ के ऊपर भी मोह की प्रवृत्ति है इसलिए मोह में व्यक्ति बहुत कुछ छोड़ सकता है ये दोनों पशु प्रवृत्ति है पशु भी इन्हीं कारणों से प्रवृत्त होता है शास्त्री मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है और वह है कर्तव्य प्रवृत्ति माता के प्रति कर्तव्य है पिता के प्रति कर्तव्य है पति के प्रति कर्तव्य है पत्नी के प्रति कर्तव्य है आदि आदि कर्तव्य का ऐसा स्तर उसके जीवन में है जिसको मनुष्य की समझ मनुष्य ही समझ सकता है पशु पक्षी नहीं समझ सकते हैं गाय किसी के खेत में फसल खा लेती है तो उसको यह समझ नहीं है कि हम फसल खा लेंगे तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा और किसान का लड़का भूखा ही मरेगा लेकिन मनुष्य किसी के खेत में आग लगाएगा तो उसको ज्ञान है वह पकड़ा जाएगा धर्म पुस्तक में नहीं है धर्म आपके हृदय में है मनुस्मृति में धर्म के विषय में बहुत विचार किया गया है वहाँ धर्म का निर्धारण किया वेद स्मृति सदाचार स्व प्रियमात्म एक तुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य से लक्षणम मनुस्मृति ऋषियों ने प्रश्न उठाया धर्म क्या है कहा वेद जो कहता है वह धर्म है क्योंकि वेदों को भगवान ने जीव के अभ्युदय निश्रेयस के लिए अर्थात लौकिक उन्नति और मोक्ष के लिए प्रकट किया है इसलिए वेद जो कहता है वह धर्म है ऋषियों ने कहा कि वेद को जानने वाले बहुत कम लोग हैं धर्म का पालन कैसे हो सकता है वेद के तत्वों को स्मृतिकारों ने एक समयबद्ध ढंग से साचे में ढाला जो सवेरे से शाम तक क्रियाकलापों के रूप में स्मृति में उपलब्ध होता है प्रातः काल उठो देवता को प्रणाम करो माता को प्रणाम करो पिता को प्रणाम करो फिर शौच जाओ स्नान करो इत्यादि यदि वह ढांचे में पड़ जाए तो वेद जो कहता है वह जीवन में धीरे धीरे प्राप्त हो जाए आज तो इसको अंधविश्वास कह के उड़ा देते हैं अंधविश्वास वालों को इतना ज्ञान नहीं है कि तुम्हारी सभी मान्यताएं अंधविश्वास पट्टी की हुई है जब तुम छोटे थे कहा यह माता है तुमने मान लिया माता है कहा पिता है मान लिया कहा तुम्हारी यह जाति है मान लिया कहा यह तुम्हारा घर है मान लिया तुमको जो जो कहते गए वह वह मानते गए तुम्हारे पास अंधविश्वास के अतिरिक्त ज्ञान कहाँ है जरा सा पढ़ लिए कॉलेज में और धार्मिक क्रियाकलापों की उपेक्षा कर दी अरे भाई यह विश्वास शक्ति तुमको जन्म से प्राप्त है इसके बिना जीवन में तुम कभी आगे बढ़ नहीं सकते यदि श्रद्धा तत्व है इस श्रद्धा तत्व की रक्षा के लिए अपने ऋषियों ने बहुत योजना बनाई आज बुद्धिवाद है पर मैं डंके की चोट पर यह कहता हूँ कि यह बुद्धि यह को पकड़ सकती है पर श्रद्धा में यह बुद्धि जब तक समर्पित नहीं होगी तब तक वह जन्म-मरण के चक्र से छूट नहीं सकेगा स्व का ज्ञान तो तभी होगा जब बुद्धि श्रद्धा में समर्पित होगी यह मनुष्य की जन्म सिद्ध सम्पत्ति है इसको छोड़ करके हम कमजोर बने हैं हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है माता पिता ने जो कहा वह सब हम जो का मानते गए जन्म से ही हमारे पास यह विश्वास शक्ति है पर आज थोड़ा पढ़ करके इस विश्वास का हम अपमान कर रहे हैं पर इस विश्वास में जब तक बुद्धि समर्पित नहीं होगी तब तक, तक तो ग्राहिता नहीं हो सकती आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति है कि इसको भूल करके आप अंदर से कमजोर बने हैं इसलिए इसको समझ कर रखना चाहिए इसीलिए अपने यहाँ ऋषियों ने इसकी रक्षा की बालक में शक्ति है और गुरु में अनुभव है उस अनुभव के अनुसार यह शक्ति कैसे चलेगी जबरदस्ती चलाओ तो ग्रंथि होगी श्रद्धापूर्वक यदि उस अनुभव को स्वीकार करेगा तो इसको जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा समझेगा तो बाद में अभी कैसे समझेगा बिना उस श्रद्धा या विश्वास से आज घर घर में एक समस्या है बालक का अनुभव दस वर्ष का है पंद्रह वर्ष का है आपका अनुभव साठ वर्ष का है आप अपने अनुभव से बालक को चलाना चाहते हैं पर आपके अनुभव को वह समझ पाएगा आपके अनुभव को नहीं समझ सकता है श्रद्धा हो तो मान लेगा सासू अपने अनुभव को बहू पर लादना चाहती है अरे भाई श्रद्धा के बिना अपनी बात कैसे मनाओगे वह तुम्हारे अनुभव को समझ नहीं सकती पिता की समस्या बालक की समझ में नहीं आ रही है और बालक की समस्या पिता की समझ में नहीं आ रही है पत्नी की समस्या पति की समझ में नहीं आ रही है और पति की समस्या पत्नी की समझ में नहीं आ रही है समझ में कैसे आवे जीव को भगवान ने अल्पज्ञ बनाया दूसरे के मन को तो जान ही नहीं सकता अब अपना मन दूसरे पर लादना चाहते हो अपना विचार दूसरा माने ऐसा सोचते हो तो पहले उसका मन अपने हाथ में ले लो उसके मन को अपना जब तक नहीं बनाओगे तब तक, तक नहीं लाद सकते सासू यदि बहू के मन को अपना बनाए बिना सोचे कि तुम्हारा शासन चले कभी नहीं चल सकता धर्म की जहाँ मर्यादा है वहाँ ही चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा आज भारतीय संस्कृति को समझने की ज़रूरत है इसलिए भारतीय संस्कृति कहती थी कि तुमने बच्चों का विवाह कर दिया उनको काम में लगा दिया कन्याओं का विवाह कर दिया अब तुम भजन में लगो तुम्हारा लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति है बोलो मत नहीं बोलोगे तो बच्चे की श्रद्धा हो जाएगी तुम्हारे प्रति फिर तुम्हारी सेवा करेगा और वह पूछे तो कुछ बोलना नहीं तो कुछ बोलना नहीं तुम अपने काम में लग जाओ आज अपने अपने काम में व्यक्ति नहीं लगता यही तो समस्या है इसलिए पिता को मृत्यु पर्यंत लगता है कि बालक घर को बिगाड़ देगा बालक के संस्कार हैं बालक की बुद्धि से ही व्यवहार चलना है तुम अपने बुद्धिमत थोपो यही एक बहुत बड़ी भारतीय परंपरा की बात थी कितनी विलक्षण बात है एक चक्रवर्ती राजा है कितना बड़ा ऐश्वर्य है वह घर छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए जाते समय सांस में नौकर भी नहीं ले जाता है न ही धन ले जाता है वहां पर्ण कुट्टी बना कर के कंद मूल फल खाकर रहता है क्या जीवन है भारत का क्यों ऐसा छोड़ा वह पहले से ही जानता है कि हमारी एक कक्षा है पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम हो गया गृहस्थ आश्रम दूसरी कक्षा है और इस कक्षा को हम पास करके तीसरी कक्षा में चले जाएंगे और तीसरी कक्षा को पास करके चौथी कक्षा में चले जाएंगे एवं अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे हम कक्षा क्यों नहीं बदलते कक्षा बदलने के लिए जंगल में भले ही न जाओ पर घर में ही कक्षा बदल दो तुम्हारी अवस्था भजन करने की हो गई अब बालक के प्रारब्ध पर छोड़ दो क्यों चिंता करते हो जहां तुम अपने कर्तव्य में लगे तुम्हारा कहना बहु मानने लगेगी बालक मानने लगेगा तुम प्रयोग करके देखो तो सही जहां तुमने अपने को उससे उदासीन किया उसकी भक्ति तुम्हारे ऊपर केंद्रित हो जाएगी यह एक सच्चाई है मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य को व्यक्ति भूल जाता है और सच्चाई को स्वीकार करने की प्रक्रिया नहीं अपनाता है यहीं पर उससे भूल हो जाती है इस भूल को सुधारने का सुझाव यह शास्त्र हमको बताता है मैं यहाँ पर यह कह रहा था कि सारे जगत के धर्म के विषय में मीमांसा हुई तो ऋषियों ने पहला निर्णय किया कि वेद प्रतिपादित धर्म है और जब ऋषियों ने प्रश्न उठाया कि वेद तो सबको ज्ञात नहीं है तो कहा स्मृति प्रतिपादित धर्म है स्मृतिकारों ने ढांचा बना दिया उस ढांचे में ढाल दो बालक को ढालो स्वयं भी ढलो अपने आप तीन बजे चार बजे उठते रहो बालक चार बजे उठने लगेगा तुम चरित्रवान हो जाओ बालक चरित्रवान हो जाएगा अपने यहाँ तो गर्भ से बालक में संस्कार डालते हैं क्यों डालते थे मैं बताऊंगा इस प्रसंग को पहले समझ लें कहा स्मृति जो है यही धर्म है यही वेद है फिर कुछ ऋषियों ने प्रश्न उठाया कि स्मृतियाँ बहुत हैं शंका हो जाती है कि मनु स्मृति के अनुसार चले कि विष्णु स्मृति के अनुसार चले कि पराशर स्मृति के अनुसार चले ढांचा बहुत प्रकार का बन गया था कौन सा ढांचा माने और कली में तो स्मृति का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति धर्म का पालन कैसे करेगा सनातन धर्म तो मानव महा्र के लिए है उन्होंने कहा सदाचार तुम देख लो जगत में जो सज्जन व्यक्ति है वे जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण करना सीखो इस प्रकार जीवन बिताना सीखो तो तुम वेद का पालन कर लोगे तुम स्मृति का पालन कर लोगे किसी ऋषि ने प्रश्न उठाया कि कली आ रहा है कली में तो सज्जन दुर्जन का निर्णय करना ही बड़ा कठिन है बाहर से व्यक्ति सज्जन दिखता है पर अंदर से वह दुर्जन है कोई बाहर से बहुत कठोर दिखता है पर अंदर से सज्जन है कैसे निर्णय करें इसलिए ऐसा लक्षण बताओ धर्म का जो मनुष्य मात्र कर सके एक बच्चे से लेकर पुरुष स्त्री सब कर सक सके अंतिम लक्षण बताया स्वस्थ च परियमात्मा न हो कहाँ उपदेश की जरूरत नहीं है वेद की जरूरत नहीं है वेद तो तुम्हारे अंदर बैठ बैठा हुआ है कोई तुमसे सत्य बोलता है तो तुमको अच्छा लगता है झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है तुम सत्य बोलो पुस्तक पढ़ने की क्या ज़रूरत है कोई तुम्हारे पर क्रोध करता है अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे अंदर से ऐसी आवाज़ उठती है कि गलती तो तुम मनुष्य से हो भी जाती है इस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए उस आवाज़ को तुम क्यों नहीं सुनते हो वही तो वेद है वह वेद तुम्हारे अंदर है ऋषियों ने कहा वह वेद मनुष्य के अंदर हमने रख दिया है यहाँ से पढ़ो यही वेद है दूसरों का जो जो व्यवहार प्रस्कूल प्रतीत होता है ऐसे व्यवहार से बचो क्योंकि तुम मनुष्य हो मनुष्य में कर्तव्य प्रवृत्ति की प्रधानता है यह कर्तव्य प्रवृत्ति ही स्वार्थ मोह से आपको ऊपर उठाएगी दूसरा कोई उपाय स्वार्थ मोह से ऊपर उठने के लिए नहीं है यह कर्तव्य प्रवृत्ति ही मनुष्यता है आज सारी समस्या विश्व की इसी में टिकी हुई है आप देखिए एक अध्यापक पढ़ाता है उसको पांच हजार रुपये मिलते हैं अब उसका कर्तव्य उसके साथ में नहीं आएगा क्या अपनी पूरी शक्ति बालक के उत्थान में लगावे यही कर्तव्य है पैसे के संबंध के साथ साथ कर्तव्य का संबंध भी उसके साथ हुआ इससे धर्म का संबंध भी साथ साथ हो गया आज तो लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष। धर्म के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता कोई राष्ट्र ही नहीं चल सकता इसी का नाम धर्म है जो धर्म उसके अंदर बैठ कर कहता है कि तुम पाँच लेते हो अपनी पूरी शक्ति बालक को पढ़ाने में बालक के उत्थान में लगाओ यह भी धर्म है इस धर्म का पालन करने से ही मनुष्य कर्मों से ऊपर उठता है उसकी अंत शुद्धि होती है और इसके बाद ही अपने स्वरूप को परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा होती है यह जिज्ञासा होने पर शास्त्र आपको स्वरूप प्राप्ति परमेश्वर प्राप्ति के साधन बताता है कई बार व्यक्ति साधनों को बहुत कठिन मानता है और उनके अनुष्ठान में अपने को असमर्थ समझता है यदि आप अपने को कमज़ोर मानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं भगवान को आप दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी क्योंकि भगवान की एक ऐसी प्रतिज्ञा है कि सच्चाई से यदि कोई मेरा आधार लेता है तो उसके योग योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ मैं बार बार कहता हूँ कि सच्चाई तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी यदि आप सच्ची शांति चाहते हैं सच्चा सुख चाहते हैं यह सच्चाई को स्वीकार किए बिना हो नहीं सकता पतंजल योग दर्शन है साधन पाद में इतने सूक्ष्म साधनों का निर्देश पतंजलि जी करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि कितने साधन हैं ऐसे साधनों का निर्देश करने वाले पतंजलि जी अगले सूत्र में कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद वा योग सूत्र परिश्रम सजगता एवं अभ्यास से जो चीज प्राप्त होती है वही ईश्वर प्रणिधान से भी प्राप्त हो जाती है ईश्वर प्रणिधान कैसे पुष्ट होगा तपास तदर्श भावनम तस्य तस्वाचक प्रणव योग परमेश्वर का कथन करने वाला मंत्र है प्रणव मंत्र का अर्थ और उसके जप की भावना उसके द्वारा ईश्वर परिधान को आप प्राप्त होते हैं शास्त्र में पुरुषार्थ बहुत बताया गया है और व्यक्ति उसको उसी प्रकार करता है तो उसी प्रकार फल भी प्राप्त होता है पर ईश्वर परिधान एक ऐसा तत्व है जिससे सभी फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं एक संत कहते थे जगत में डेढ़ पुण्य हैं और डेढ़ पाप हैं एक पाप है भगवान को भूल जाना और जितने पाप कहे गए हैं शास्त्र में वे सब मिलकर आधा पाप हैं तात्पर्य यह है कि भगवान को धर्म को हम जीवन में स्वीकार न करें तो हमारे पास पाप राशि रहेगी ही भगवान को निरंतर स्मरण रखना उन्हें जीवन में स्वीकार कर लेना यह एक पुण्य है और बाकी जितने पुण्य हैं सब मिलकर के आधे पुण्य हैं तात्पर्य क्या है भगवान को आप जीवन में स्वीकार कर लेंगे तो आपसे पुण्य ही होगा भगवान की कृपा से अनुचित आपका जीवन हो जाएगा और भगवान को भूल करके जो भी आप अहंकार से करेंगे उसमें पाप स्पर्श तो होना ही है